तो पूर्व पक्षी कहता है अब स्वप्न तो के समान ही चित परिकल्पित शुरू वस्तुएं है आपने यह बात जो कहा वो मानने को तैयार नहीं है भी वस्तु स्वप्न के समान मिथ्या है दृश्यत्वात् आद्य तत्वात तो अंतिम हेतु तो आपका था कल्पित इत्यादि अनेक हेतु उसको नहीं मान रहा है वो और कहता है कि फर्क इसलिए है कि स्वप्न पदार्थ जितने समय दिख रहे उतने ही समय तक रहता है चित्त दृश्य को जब तक देख रहा है उतने ही तक है जैसे टीवी स्क्रीन पे चीज दिख रहा है जब तक बिजली है जब तक चल रहा है प्रोग्राम दिख रहा है उसके बाद गए तो दोबारा अच्छा वही प्रोग्राम आवे तो नहीं आएगा गया रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा रिकॉर्ड करके सी बनाओ सी को डालो तब दोबारा आएगा नहीं तो कहाँ से वही आएगा जो कार्यक्रम गया हो गया पांच मिनट पहले का भी जो है वो सीरियल में क्या हुआ था तो आप दोबारा देखना चाहो तो नहीं देख सकते वो तो इसलिए इसको कहा जाता है चित्त चित्तकारा चित्त जिस समय देख रहा है जितने काल तक देखता है उतनी देर तक टिकता। लेकिन जागृत वो ऐसा नहीं है ना जब आप देख रहे हैं तब भी है तुम नहीं देखेंगे तब भी रहेगा जब आप सो जाते हैं तो सारे चीज थोड़े खत्म हो जाते दूसरा दिन वही मिल रहा चीज़। जो चीज़ जा है, है चीज, जो वही है इसलिए जो समय ग्रहण कर रहा है, उस समय भी भी जाता जाता उसके बाद अतएव दोबारा ग्रहण होता है लेकिन स्वप्न का पदार्थ ऐसा नहीं है एक काला है स्वप्न द्विकाला है जागृत या भेद होने के नाते आप इन दोनों का सम्मान नहीं चिका हिंतका कलताशे नान्य हेतु कालि पूर्वाद श्लोक का पक्ष का जवाब है चिका हिय ये जो आंत्रिक पदार्थ स्वप्न के दृश्य पदार्थ कल्पना काल रहते हैं। कि आवत काल पर कल्पना चल रही है तावत काल आपने खत्म कर दी तो भी खत्म हो गए दोबारा मिलते और किंतु तू मने किंतु ये वही ये जो बाहर है जागृत के वाह पदार्थ होते है वो द काले और दो काल काल दो दर्शन काल तल काल, दोनों काल में रहते हैं तो सिद्धांति कहता है चाहे एक कालो हो सारे कल्पि कल सर्वे ते सर्वे मन वायु पदार्थ द्वि और अंत में जो है एक कालिकत्व चित्तकालिकत्व कल्पना कालिकत्व जो कार्य हो यह भी आपकी अपनी ही कल्पना ऐसे व्यवस्था बना लिया विशेष नान्य कहा भी भी कल्पना के कारण से है अन्य कारण से नहीं है प्रति किसी चीज को आपने प्रतिविज्ञा के विषय मान रहे हो और किसी चीज को प्रतिविज्ञा का विषय नहीं मान रहे हो यह आपकी अपनी व्यवस्था ये जो है आपकी अपनी व्यवस्था है सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है अपने-अपने पसंद है, अपना अपना सोच है अलग अलग आप ये जीव सर्वसामान्य रूप में व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है स्वप्न कल्पना काल पर टिकने वाला वस्तु और जागृत को प्रतिज्ञा को देखते हुए कल जिस से मैंने दांत भंजन की थी उसी टूथप्रेस से आज मंजन कर रहा हूं ऐसे प्रतिविधा को लेकर के जो काल परिंद टिकने वाला है जागृत दोस्तों ऐसे आप आपने ही कल्पना किया हुआ है जैसे आप व्यवहार में करते हैं अपने मर्जी से व्यवस्था या नहीं ये ऐसा हो ये वैसा हो अपना बना लिया व्यवस्था जब बहुत सारे लोग तो ऐसे चाहते हैं आश्रम जिसमें कोई नियम ही ना रहे व्यवस्था ही ना हो अपनी मर्जी से चल सकते लोग ऐसा चाहते बहुत लोग तो वरकुटिया को पसंद कर वही बिजली नहीं है लेकिन उसको, फिर भी उसको पसंद करते क्यों पसंद कर रहे हैं क्या कोई नियम नहीं है जब चल उठो ना हो ना ना हो कुछ भी करो मर्जी आपकी पढ़ो न पढ़ो साधना करो ना करो भंडारे खाओ सोते रहो कोई कुछ बोलने वाला नहीं कोई नहीं कोई देखने वाला नहीं कहने वाला ऐसे आज़े आसन चाहते लोग आजकल तो हम तो समझते जो ऐसे जगह पसंद करता है वो पशु से पढ़कर और क्या होगा क्या साधक की नहीं कि क्योंकि शासन में रहना नहीं चाहता शासन तो है ही शासन में रह करके ऐसी जगह ढूंढता है सब तो बहुत ही बढ़िया अब प्रे अनुशासन में रहनी चाहिए अब स्वर्मुशासन में रहा तो मैं कर रहा हूं ना यदिशासन में रह कर ऐसी जगह रहता है वो श्रेष्ठ साधन इन श्वान शासन नहीं रहना चाहती इसलिए ऐसी जगह ढूंढता वो गलत है ये मेरा कहना जो शासन पसंद नहीं करता श्वान शासन में भी नहीं रहता और ऐसी जगह ढूंढ रहा वो गलत है और जो जल्द से दूसरा डंडा कोई बजाना चाह रहा है पराणुशासन तो पसंद नहीं वो ठीक है साथव सर्वश्रेष्ठ होता है इन दोनों न श्वान शासन न पराणुशासन दोनों नहीं है और ऐसी जगह ढूंढते हैं उन क्या कोटी में रखोगे निश्चित रूप से भी खराब है पशु तो कम तो से कम को तैयार है कहने की जरूरत नहीं किसी का अपने आप सब कुछ ठीक है वो सर्वोत्कृष्ट उससे मध्यम को टीका है जो प्राणुशासन के प्राण शासन रहे आश्रम में रहूंगा जो भी पालन करूंगा धीरे धीरे मैं अपने स्वानुशासन में आ जाऊंगा ऐसे सोचने वाला मध्यम कोटि का और निकृष्ट वो है जो न स्वानुशासन तो है ही नहीं पर अनुशासन भी पसंद नहीं मनमोहजी इसका बोलता है मनमोहजी आदमी है इसे ऐसे स्थान ढूंढेंगे जहां मनमोह के लिए अवसर मिल जाए तो इसीलिए निर्भर होता है व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति के ऊपर सब कुछ साधक के ऊपर सब कुछ निर्भर है तो व्यवस्था आप कैसे कर ले रहे हैं उस पर निर्भर होता है जैसे हम लोग जितने समय लगभग पढ़े हैं पढ़ाई काल में लगभग लगभग क्लास में जब थे तब छोड़ करके बाकी सभी समय लगभग एक कमरे में दो दो विद्यार्थी रहते थे अब दो विद्यार्थी में थोड़ा परेशानी तो होती है लेकिन तो व्यवस्था तो कर लेना पड़ता है ना परेशानी तो रहेगी अगला आप कब उठ रहा है कब बैठ रहा है कब सो रहा है कब ध्यान रहा है कब वजन कर रहा है कब क्या कर रहा है अब अपना भी हिसाब से अपना अलग टाइम टाइम है अब कैसे आपने अपने, अपने आप को व्यवस्थित कर लेना पड़ेगा ना एडजस्ट तो करना पड़ता है तो वो जो व्यवस्थित करके अपने अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना यही लक्ष्य साधक का लक्षण होता है इसे का कहना है व्यक्ति ये व्यक्ति की अपनी व्यवस्था ये कौन सी वस्तु एक काल वाला है कौन सी वस्तु द्वय काल वाला आपकी कल्पना है समी में ईश्वर की कल्पना है में आपकी अपनी कल्पना है किस चीज को आप चिर मानेंगे किस चीज को अस्थिर क्षणिक मान लेंगे वो आपकी अपनी कल्पना है और आपने व्यवस्था कर लिया है स्वप्न हम जो देखते हैं वो चित्र काला है जागृत वस्तु द्व्यला है ये आपके अपने वही करे सर्वे कल्पिता एवं में चाहे तुम स्वप्न चित्त काला कहो और जागृतला कहो ये सारी आपकी अपनी कल्पना है विशेष नान्यु कहो ये विशेष आपने स्वीकार किया बाह्य पदार्थ जागृत पदार्थों में, पदार पदार में। वह भी कल्पना के कारण से ये अन्य कारण विशेष से नहीं भाषा स्वप्न वित्त परिगल विदाम इत्य स्वप्न के समान चित्त चित्त से परिकल्पित सब कुछ है आपने कहा था ने के समान जागृत सारा का सारा पदार्थ चित्त से परिकल्पित है उसको लेकर के पूर्व पक्षी आशंका करता है क्या आशंगा कर रहा है क्या चित्त परिकल्पित मनोरथाद लक्षण चित्त परिच्छेद अन्योन परिच मितिता का चित्त परिकल्पित और मनोरथाधि अच्छा मनोरथाधि रूप जागृत भी क्या होता है मनोरथ है आपके मनोरथ वो कितने देर तक रहता है कितने देर तक ही देर तक दोबारा वही मनोराज्य करना चाहते तो फर्क हो जाएगा फर्क हो जाएगा बड़ा आश्चर्य है कलाकारों में भी देखा गया किसी को कहो आर्किटेक्ट को तो ये जमीन इसके पर आप मकान का डिजाइन कीजिए तो एक डिजाइन बना के आपको दे दिया और आप निकाल के बगल में रख लो फिर महीना के बार बार उसको बोलना भाई वो कहीं खो गया कागज इसी जमीन पर वही से ही दोबारा तो बना दो बना देगा वो नहीं बना सकता कुछ न कुछ फर्क दिखा देगा कहीं ना कहीं उस याद तो रहेगा तो सैकड़ो बना रहा है कैसे बना के दिए तो उसका क्या और नई कल्पना आ जाएगी वहां पूर्व कल्पना के सदृश कल्पना उसी स्थान उसी क्षेत्र में आप नहीं बना पाते कोई भी नहीं कर सकता है। इसे कहते मनोरथाल लक्षण नहीं चित्त परिच्छि चित्त के द्वारा चित चित ही परिच्छि जो उनसे विलक्षण है बाहिया ना बाहि जो पदार्थ है उनसे विलक्षण अन्योन्य परिछेद क्योंकि हाँ एक दूसरे का परस्पर भाव देखने को मिलता है इति सा परिचे नहीं ऐसी जो की आशंका है उचित चित्र काल ही अंतस्त परिचे के जो भीतर में होते हैं चित्र काला चित्तम कल्पना तत्परिद्य तत्मकालीन रीते चित्त जो कल्पना करता है जितनी काल तक तो कल्पना कर उतनी काल तक तो काल तक तो का रहने वाले का नाम ही चित्रेक परिच्छेद चित्त काला चित्त के काल से व्यतिरित अन्य काल पर टिकने वाले वो नहीं है चित्र हाँ। चित्तकाल व्यतिरेक न चित भिन्न काल के द्वारा परिच्छेदक नहीं है जो न अन्य कोई काल नहीं है जिनका। उन को है उन वस्तुओं कहा जाता परिचे कहने का तात्पर्य है कल्पना काल एवं उपलब्ध हेता जितनी देर तक आपकी कल्पना चलती रहेगी उतनी देर तक ही अनुभव में आता है उसे आगे पीछे नहीं रह जाता है जो ऐसे का नाम चित्र कलपरा काला जैसे रज्जु में देखा हुआ सर्प आंद आत्मा विद्यान चितनिर्मित मनोरथ रूप मन से अंतर्वर्धम बही रज्जु सर्पाश्च ते चित्ते नचिद्यन्नबे पूर्व पृष्ठ में स्मार के बाद बीच बीच में आत्मा के आवरणभूत अविद्या का विवर्त है आत्मा विद्या विवर्ते न कर आवरणभूता अविद्या का, का परिणाम यहां समझना से तात्पर्य अविद्या का तो परिणाम होता है चैतन्य में विवर्त होता है चैतन्य का विवर्त हमेशा दृश्य होता है किंतु तो अविद्या का हमेशा परिणाम होता है दृश्य अभी विवर्त नहीं होता इसे विवर्त जो शब्द है उसका परिणाम लेना है चित्तेन चित्त के भीतर निर्माण कर लिया गया है मनोरथ मनसी मन से अंतर वर्तमान आन के अंदर ही वर्तमान है बाहर गुजर नहीं है एक तो इस टाइप का हो गया इनको भी चित्तकाल कहा जाता है और बाहर में कौन चीजें चित्तकाल जितने भ्रांति का विषय है वो सब चित्त काला है आपका मनोरथ है, और जितने भ्रम के पदार्थ है, वही ते चित्ते नहीं वे के होते हैं कल्पना पार का खल। काल मात्र भावीनों न प्रमियंत तेई कल्पना काल मात्र भाविना क्योंकि कल्पना काल मात्र टिकने वाले हैं उस उत्तर काल में वो प्रमा का विषय नहीं बनते तैसा वैलक्षण्यम ऐसे इन तीन चीजों को चित्र काला कह दिया तीन चीज स्वप्न मनोराज्यादि कल्पना मनोरथादी कल्पना और जितने भ्रांतिये रजु इन तीनों से भोजन प्रयोग कर रहे तई सह वैरक्षण्यम मनसौ बहिर्जागृत दृश्य माना मन के द्वारा इंद्रियों की सहायता से बाहर में जो जागृत भावना परिचेदिन्न प्रति गोचरत्म घटपटादी भाव कैसे हैं कालद्वे से परिच्छ क्यों कालद्वे से माना जाता है उसको क्योंकि वह अन्योन परिच्छेद परिच्छेद का तात्परिक क्या प्रतिविज्ञा का विषय होना क्योंकि पहले आपने देखा था कल जो देखा हुआ आज उसी को देख रहे हैं दो कालों में देख रहे हैं तो दो काल से परिचिन होंगे ना वो एक ही घट कल रूपी काल से परिचिन हुआ था और आज रूपी काल से भी परिच्छन हुआ तो, तो सो अयम प्रयोग हो रहा है प्रतिविज्ञा में इसका दो कालों से परिच्छित होना अन्योन्य परिचित हो जाना यदि अस्माद उपलब्ध तस्माद युक्त जागृत स्वप्रव मिथ्यात इसे पूर्व पक्ष का नाम है, आ, को मिथ्या तो नहीं है। देते कि मत कहो स्विथ्याल भेदकाला अन्योन्य द्वयकाला भेद भेदकाला भिन्न भिन्न कालों में रहने वाले का नाम भेद काला अन्योन परिच्छेद्या अभिज्ञा अभिज्ञा कृत्य अर्थ है यथा आ गो दोहन जैसे किसरे बोला आ गो दोस्ते इसका अर्थ क्या होगा जब तक गौ के दूध का दोहन कर रहे हैं तब तक, तक बैठा हुआ है ये समझा रहे यावत आस्ते तावत गांध दोगी जब तक वो था तब तक गौ का दोहन हो रहा था यावन काम दी, जब तक गो का कर रहा था तब तक था, तक था। जब तक तो बैठा हुआ था तब तक गोदन चल रहा था और जब तक गोदन कर रहे हैं तब तक वो बैठा हुआ था ऐसे कहते इसलिए कहते हैं तावान अयम ऐतावान तावान अयम ऐतावान सी स्पर परिचेद परिच्छेद तब तक यह था और जब तक क्या है तब तक वह था है ना जब तक वह है तब तक यह था और जब तक यह है तब तक वह रहेगा ऐसे जो व्यवहार होते हैं इसी का नाम अन्योन्य परिच्छेद परस्पर परिच्छेद परिच्छेद ऐसे में प्रतिविज्ञा होती है ऐसे में ही प्रति होगी नहीं तो प्रति कैसे होगा टिकेगा निर्णय हुआ कि भाई नाम भेदा नाम जो बाह्य भेद है उनका दलाय हो गया अंत काला बाह्याला कल्पिता सर्वे तो सिद्धांत जवाब देता है चाहे अंत चित्र काला वाले हों चाहे बाह्य द्वय काला वाले हों इन सभी के में कल्पित ही है आपकी अपनी कपोर कल्पित व्यवस्था है आपने मान लिया द्वय काला है उसको मान लिया का एक काला है इन वास्तव में सभी एक का काला ही हैं। प्रतिविज्ञा में आपकी भ्रांति है वही यह हाँ है अरे वही यह हाँ कैसे हो सकता है कि वह जो था कल का डेट पर जो था और आज का डेट पर जो है दोनों में अंतर नहीं है अरे एक दिन की आयु बढ़ गई एक दिन का आयु बढ़ा नहीं है आपका कल जो आप थे वही आज आप कहा है ये वही होते ना आयु बढ़ना चाहिए कोई चीज बढ़ना नहीं चाहिए जितने थे आप कल उतनी वैसे के वैसे होनी चाहिए ना आज कहाते सब में परिवर्तन हो रहा है पता नहीं चलता है ना सब में परिवर्तन हो रहा है क्षण क्षण बदल रहे हैं क्षण क्षण मौत की घाट की ओर जा रहे हैं तो बाहर से लग रहा है वही आदमी है रोज रोज देख रहा हूँ काफी परिवर्तन तो पहचानते नहीं लोग एक बंदे से चार साल बाद देख रहा हैं तो जो बहुत पुराना उन्नीस सौ चौरासी से हमारे संपर्क में है चौरासी से और डॉक्टर लघबीर सिंह करके अब आप पड़ोस में तो उनके पास भी चले गए और दोनों वहाँ बैठे थे मियाँ भी दोनों मुझे देख रहे कौन बाप आया कहाँ से आया कौन मैंने कहा पहचान बोला नहीं तो मन में था ना जो साथ में था ब्रह्मचारी वो सही बता दिया ओ करके पकड़ने लगे सर ये क्या हो आश्चर्य करके बोलो कितने फर्क हो गया चार साल में कितने सालों से जान रहे चार साल पहले मिले थे चार साल बाद हम मिल रहे हाँ उद्घाटन में आए थे पति पत्नी दो ना चार साल भी नहीं हुआ मुंडन रहता था धोती ऊपर नीचे रहता था दो धोती होता था ना नीचे अलग अलग अब तो आलपी पे नहीं हुए है, और है सब हो गया अब पहचान नहीं रहा रहे जबकि उद्घाटन दो हजार छो कितने साल हो गए 2006 से 2009 जनवरी तो ऐसे हो जाता है फर्क हो रहा है हमें पहचान नहीं आती है वास्तव फर्क हर क्षण हो रहा है से वही है भ्रांति है वास्तव को भी कल्पना काली है हमारी कल्पना में मान लिया वही है 10 साल बाद भी वही है बोलते रहे वही हमारा बेटा है 50 साल हो तो वही बेटा है हमारा है ये नहीं माँ बाप क्या माँ बाप क्या कहेंगे ये तो कहेंगे सूर्य उसमें तो घटा रहा हूँ मैं और किसमें उसमें भी उसमें भी छीन हो रहा है हर क्षण छीन होते जा रहा है क्या बात कर रहे हैं हर क्षम छीन हो रहा है चलिए तो सट जाते हैं तो मजबूत और कुत्ते भी रहते हैं। 10 साल बाद कूदो तो फ्रक से टूट जाता है क्यों तूट टूटा? वो हर चीज घिस रहा है घिस रहा, रहा है कपड़े देख लो कोई चीज देख लो मकान धीरे धीरे जर्जरीबूत हो रहा है पता क्या है क्या चलता है 50 साल के बाद एक हथौड़ा तो जुड़ सारे गिरते अब तो की ठोकर मुश्किल है पचास साल के बाद क्या हो गया जर्जरी कैसे हो गया फिर? आपको दिख रहा है क्या बाहर से बिल्कुल खड़ा है बारो बार पेंट कर रहे हैं आप ठीक दिख रहा है मारो हथोड़ा तब पता चलता है क्या हो रहा है तो अंदर से जर्जर तो हो ही गया तो हर चीज संसार का ऐसा कोई चीज नहीं जो परिणामशील नहीं है लोहा देखो घर के जंग पकड़ रहा छत के अंदर लोहा हवा नहीं लग रहा पानी लग रहा है लेकिन वो जो नमी होता है बारिश होता है धूप पड़ता है गर्म होता है ठंडा होता है, थंड़ा है तो उससे धीरे अंदर हो बेकार हो साल छत तोड़ने में तुमको देर लगाया क्या चार मोटा हथोड़ा लगा सारे छत नीचे आ जाएंगे। इस समय इंच तोड़ना मुश्किल हो जाता है बना है। तो एकमात्र आत्मा को छोड़ दो बाकी सारा परिणामशील है चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कुछ भी हो अपिणामी यदि है संसार में अविकारी अनुत्पाद्य असंस्कार वगैरह अनाप्य एकमात्र बाकी सारा साहब एक दे रहा है, मिथ्या। इस वेद मिथ्यान समझना है स्विन्नम सर्व मिथ्या आत्मभिन्नम सर्वम मिथ्या। इसलिए आप दूसरे पंजी देखिए सा मनसो बिरोपलभ्य ये काला काल से भेदो भेद काला समझा मन के के बाहर इंद्रियों में आता है उनको भेद काल कहते का हैं भेदा भेद का भेद है। का भेद परिछेद्य दिया भिन्न का भिन्न भिन्न कालावेदेन प्रतिविज्ञान होने वाले वस्तुओं को कहा जाता है। कोई उदाहरण के आस्ते। में तावांसा। को समझा दिया आगोदोन आवान्नतावान् दूसरा दृष्टान घटा दे कितालन अयट अर्थक्रियार्तन तल्चिन्न सन एष ठीक है उदाहरण जितने काल के द्वारा यह घट अपने अर्थ क्रिया कार्य को सिद्ध कर पाता है तो उतने काल काल तक तक यह यह यह आदमी आदमी बैठा हुआ है। और जितने आप द्वे कालावच्छेय देना अन्योन अवच्छे देना भिन्न भिन्न कालावच्छय देना वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं परोक्षित स्तो यावता कालेना अवच्छिन्न स्व कर निर्वृत्य एतावता इस उक्त न्याय को सभी में लगना एक एक परकाल इन दो कालों के द्वारा परिच्छेद ही है भावना उपलब्य का परिच्छेद परिचे मान्य से इनको द्वैक का कहा गया सर्वे भावा, इसलिए हो गया भाव पदार्थ जो द्वारा न काल द्व के द्वारा परिचेद्य होने से उनको द्वै काला नाम से कहा जाएगा जब में तृतीय पाद उठाया और चौथे पाद को भी कहते इसलिए अंत मूल में भाष्य काला बाह से द्व काला कल्पिताल कल्पित अन्य हेतु कहा जगत वह द्वे कालत्व विशेष जो उसके अंदर आप अनुभव कर रहे हो उसमें भी कल्पितत्व तो से अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है भी जो स्वप्न से मनोराज्य से भ्रांति के सरपादियों से अलग करके आप घटारियों में जो कर द्वाल अनुभव कर रहे हैं विषय जो अनुभव हो रहा है, उसमें भी के अलावा और कोई कारण नहीं है। कल्पना अपने मान लिया। बस। मानने के बारे में बताया था बहुत दृष्टान पहले वही सुंदर दृष्टांत भोपाल की थी शायद ग्वालियर की थी घटना भक्त थे हाँ, लड़का लड़की का भक्त थे आश्रम के गुरुजी के आश्रम में आस पड़ोस में दो घर था दोनों बड़ा प्रेम था उठना बैठना इनके घर का बच्चे उनके घर के बच्चा आज खेल कूद सब करते रहते थे आश्रम में भी आते थे जाते थे योग सीखते थे वो लोग धीरे धीरे बच्चा लड़का लड़की दोनों बड़े हो गए पढ़ लिख करके कुछ समय की बात है अब तय हो गया था लेकिन आपस में जब लड़की पैदा हुई तभी तय हो गया था माँ में आपस कि भाई हम अपने लड़की आपको देंगे आपके घर को लेकिन बच्चा लड़का लड़की को मालूम नहीं खेल रहे थे आपस में उठना पड़ना खाना अपना चल रहा छना झपटी सब कुछ हो रहा है गाली गलोज भी हो रहा है खेल खेल में प्रेम में जैसा आजकल चलता है जब तय हुआ तेव हो गया लड़के को भी नौकरी लग गया अब तो लड़की की शादी करना है अब उन लोगों को कर व्यवहार तो करनी पड़ेगी लड़का लड़की देखने आएगा उस सवेरे दोनों नाश्ता खाएं एक ही घर पर बैठ के उन्हें पता नहीं और लड़की कर रही है उसी लड़के से को आज रहा है और लड़के को तो माता पिता बता चुके थे वो अपने हंसता रहा कोई बात है आने तो क्या दिक्कत है आखिर तू एक ने इशा कर जाना तो ही टाल दिया उसने फिर शाम को जो है ये लोग कार से कहीं बाहर जाने कहने किया तीन बजे और ठीक चार बजे उनके घर के सामने खड़ा कर गाड़ी को और लड़की तो अंदर ड्रेस करके अंदर बैठी हुई उसको तो कौन आ रहा है लड़का बोलवाए अंदर बसवागत तो बैठा गया लड़की को तो खड़ा गया तो देखिए वही लड़का अरे और दिमाग एकदम व्यवस्था देखो बदल गया उसका अब तक जिसको भैया भैया बोलती थी खेलती थी कूदती थी और इसके दिमाग में आ गई मेरा पति सारी व्यवस्था बोल चाल बंद उस दिन से ही इस घर में आना बंद कर दिया खेलना कूदना खाना पीना सब बंद जब तक शादी हो वहां नहीं गई तब तक तो उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया जब बुद्धि जीव कितना व्यवस्था कर लेती है गजब दृष्टांत है वो एक मिनट के अंदर दिमाग बदल जाता है पूरा अलग ही ग्रहण कर दिया अब बताओ उसमें द्वय क्या है अब एक ही वही लड़का है कभी कह सकती है अपने पति को बाद में तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा किए थे खाए पिए थे आपकी अपनी बुद्धि की कल्पना कला और कुछ व्यवस्था अत्रापि स्वप्न दृष्टान्त बहुत के वहा किसी ने यहाँ पर भी स्वप्न दृष्टान्त घटता ही है कि स्वप्न में भी ऐसा ही हो रहा है आप जब सो गए सोकर जब स्वप्न देखने लगते हो सप्न में, में मान लो आप बन गए कुछ और अपने से घूमे फिरे काम धंधा करके आके घर में सो गए जब सो गए तो स्वप्न में स्वप्न चालू हो गया अब एक है ना स्वप्न के अंदर भी तो कई दिन तक आप जी रहे हो कई आयु चल रही है आपकी तो जीवन चल रहा उस जीवन में भी आप स्वप्न में के अंदर एक और स्वप्न इस तरह हम लोग क्या कहते हैं इसको महास्वप्न तो इस शरीर के अनुसार जिससे महा स्वप्न हो गया वो तो महासप्र के अंदर एक क्षुद्र स्वप्न हो रहा है और वो क्षुद्र स्वप्न क्या है चित्र काला और महासवन में जो बाह्य पदार्थ अनुभव किया था आपने वो द्वय काला है अच्छा स्वप्नांतरवर्ती स्वप्न चित्त काला है और स्वप्नांतर्ती जागृत अनुभव आपने किया था वो क्या था द्वय काला था ये दोनों के दोनों क्या है कल्पित यथा स्वप्नातरवर्ती स्वप्न और जागृत आपके द्वारा कल्पित है उसी प्रकार से यह जो जागृत जो अनुभव के द्वारा के, अंदर रहता मन के द्वार जो है, भी क्या है? कल्पना है।, इसे ही तो है इस विषय में भी इसलिए स्वप्रदृष्टान्त ही कोई संशय नहीं टीव में टीवी दिखा देते एक टीवी ये आप देख ही टीवी में उसके अंदर टीवी दिखा दिया और भी आजकल तो समाचार ही ऐसे आने लग गया है कुछ समाचार में तो पचास और टीवी दिख रहा है नहीं? विशेष खून खान वगैरह का जो खबर देते हैं, ना रिपोर्ट आता है और गुमशुदा वगैरह का उसमें आप देखेंगे वो जो बोल रही है जब बोलने वाला आदमी है समाचार देने उसका पीछे पचासो टीवी दिख रहे एक टीवी के अंदर पचास टीवी चल रहा है ऐसे दिख सब क्या है खल तो है झूठा है वैसे ही है उस ईश्वर की एक टीवी चल रही हम सब पचास और टीवी चल रहे हैं अपनी अपनी सीरियल चल रहा इसे कहते इसमें भी स्वप्न दृष्टा लेने में कोई आपत्ति नहीं है स्वप्न जागृत और उभ और पूर्व पक्ष कहता है महाराज स्वप्न और जागृत दोनों ही निमित् स्पष्ट और अस्पष्ट अवभाषा की उत्पत्ति कैसे होगी कि जागृत में क्या है स्पष्ट है अवभाष और स्वप्न स्पष्ट नहीं इसे जगते ही भूल जाते अधिकतर स्वप्न तो गाय खत्म ही भूल भी गए याद भी नहीं रहता कुछ पूरा पूरा का स्वप्न भी याद नहीं रहता ऐसे क्यों ये दोनों ही कल्पितत्व दोनों में समान है स्वप्न भी कल्पित है जागृत भी यदि कल्पित है तो स्वप्न टिकाऊ नहीं है उसका अवभाष स्पष्ट नहीं है और जागृत की अवभाष बारंबार देख रहे वही का वही और स्पष्ट हो रहा है ऐसे क्यों आशंका उठा दे अव्यक्ता एवं स्फुटा एवं बही कल्पिता एवं सर्वे विशेष इंद्रिया पूर्व पक्ष कहता है ये अंत जो अंदर में कल्पित पदार्थ है अव्यक्ता एवं वे तो अव्यक्त है माने अस्पष्ट है और किंतु ये च बही जो बाहर है जागृत में जो हम देख रहे हैं स्फुटा एवं वे सब सब पदार्थ स्पष्ट ही है।, तो कहता है यह भी आपकी ही कल्पना है यह स्पष्ट या यापष्ट है यह कल्पना भी आपकी अपनी बनाई हुई है जैसे है एक बार ऐसे होता था बहुत परेशान हो गए हम लोग कैलाश आश्रम में ना भोजन जो बना देते पहाड़ी थे वो चावल आधा कच्चा पकावे परेशान हम लोग हो पेट गैस कच्चा चावल कभी खाए नहीं जिंदगी में आधा कच्चा अब उनको कह रहे तो वो कहते तो पूरे हम लोग यहां तो ऐसे पके पका है कहाँ कच्चा है बोलता है अब उनके हिसाब से पका हुआ है आपके हिसाब से कच्चा है और कौन सी कल्पना सही है सही है उनके अपने हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हो जो कर रहे हैं और उनके यहाँ वैसे ही जरूरी भी है क्योंकि आधा कच्चा खा के तो पहाड़ चढ़ेंगे उतरेंगे अरे पूरा पका वक् खा लेंगे चढ़ते चढ़ते हजम हो जाएगा सारा घातम बहुत भूख लगेगी बड़ी जल्दी मेहनत है ना उनकी यहाँ मेहनत से सब कुछ पच जाएगा उनको पूरा कच्चा खाएंगे तो भी पच जाएगा उनको तो क्या फर्क पड़ना है और यहाँ तो बैठे बैठे रटने वालों के लिए वैसे खिला देते तो, तो क्या होएगा बड़ा समझाते समझाते फिर एक मणि करके था वो समझ गया बात क्या है और तो फिर ढंग से फैलाने लगा कहा कि नहीं हम समझ गया आपका हमने एक बार पग दिखा दिया यूं करो उसको देखो सफेद का ना बच रहा है ना अभी पका नहीं है तो आपके वहाँ ठीक है आप चढ़ते हो उतरते हो लकड़ी काट के लाते और होते आप आदमी भी जाते है, आते ठीक तो लोकेशन का करना है तो वो उधर जाना पड़ता है पहाड़ तो तुम लोगों के तो लोग पचेगा और हम लोग के पचेगा। बैठे बैठे पढ़ने वाले लोग ये लोग बड़े बड़े लोग कुछ बड़े बड़े रहते कहा है यहाँ पे है कहीं इधर भाग रहे खा भाग रहे मल्लेवर वगैरह कहाँ रहते हैं ते ते रहते नहीं तो साल में दो तीन महीना तो आते थे ना ये बात तो सही मैं इसलिए हम लोग कल्पना है ना आपकी कल्पना है अब वो कहते हैं ये भी पक्का है हम कहते कच्चा है अन्य गड़बड़ा रहा है वैसे यहाँ भी आप करिए स्पष्ट या अस्पष्ट है जागृत का विषय स्पष्ट है शब्द का विषय अस्पष्ट आपकी कल्पना सिद्धांति कहता है ये भी आपकी तो कल्पना। कल्पना ऐसे इंद्रिय देख रहे हो इसलिए तुम उसको स्पष्ट कर देते हो और जिस इंद्रपेक्ष नहीं कर पा रहे हो क्या चित्त मात्र मन मात्र कल्पना कर बैठे वासना को लेकर उनको तुम अस्पष्ट करते हो इतना कल्पना में यह स्पष्ट अस्पष्ट एक काल या द्व्यकाल इत्यादि कल्पना का भेल का पीछा रहस्य क्या है यह जवाब दे दिया इंद्रियांतरे एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के बिना ही प्रतीत होते हैं उनकी विशेषता तो इंद्रियों के, के कारण से है एक इंद्रिय से दूसरी इंद्री के बिना ही प्रतित्व नहीं हुआ कि रूप जो देख रहे हैं हम लांग से देख रहे हैं उसके लिए कान की जरूरत नहीं है कान चाहिए अंधा भी सुन लेता है मैंने एक इंद्र से जो वस्तु मैं ग्रहण करूं उसके लिए दूसरे क्यों ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों की अपेक्षा नहीं इसी वजह से हमें लगता है स्पष्ट और वहां सारी चीज अकेला मन ही कर रहा है ना ए टू जेड काम इंद्रिया सब सो गई स्वर में कोई इंद्रिय है ही नहीं वहां जो इंद्रिया आपने बना ली वो भी कल्पित इंद्रिया बना के काम चला रहे हो इसे मन ठप हो तो सारे ठप हो जाते हैं वहां तो इसे वहां क्या हो रहा है एक चित्त सर्वकल्पना कर बैठा है और यहाँ अकेला मन कुछ नहीं कर सकता मन क्या कर लेगा ये सारी इंद्रिया सो रही है तो मन चाहते मैं पढ़ू तो कैसे पढ़े पढ़ सके क्या जब ये इंद्रिया और इनके अभिमान देवता और हमारे पुण्य से जगे रहेंगे तब तो पंक्ति देखते रहेंगे सुनते भी रहेंगे समझते भी रहेंगे सब काम होगा तो पीछे जब चले जाए फिर कहा पंक्ति के ढूंढते रह जाएंगे कहा गया कहा हुआ पता ही नहीं ये अंतर में अकेला मन सब कुछ कर ले रहा है और यहाँ इंद्रिय सापेक्ष होता है है इसलिए अस्पष्ट कहा जाता उसको यदपि विशेषो नासो स्वप्न पी तथा दर्शन कदे जो यह आपने कहा भीतर का विषय अव्यक्त अस्पष्ट है भाव जो मन के द्वारा वासना मात्र अभिव्यक्त हुए हैं वो कैसे है वो अव्यक्त है नाम चक्षुरादि इंद्रियांत्रों से ग्रहण जो होते हैं केवल मन से नहीं कि चक्षुरादि अन्य इंद्रियों से भी जो ग्रहण होते हैं वे अत्यंत स्पष्ट है ये जो तुम कर विशेष हो ना भेदा नाम अस्तित्व कृतः ये जो विशेषता है इन घटपटादि भेदों का अपनी अस्तित्व को लेकर के नहीं है स्वप्न तथा दर्शनाथ के स्वप्न में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है ना वही दृष्टान द्वारा स्वप्न में स्वप्न जो देख रहे हो वो अस्पष्ट है स्वप्न में जो जागृत देख रहे हो वो स्पष्ट है स्वप्नातरवर्ती भी तीनों अवस्थाएं है ना स्वप्न में भी आप सो जाएंगे स्वप्न में भी जगेंगे स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं वहां जो जिंदगी चल रही है आप पैदा हो रखे हो वहां काम धंधा चल रहा है वहां भी काम करते हो जागृत होता है, फिर भी भी है। जैसे जागृत में भी इसलिए दिया हम लोगों ने जागृत जागृत जागृत स्वप्न जागृत कहा कि नहीं कहाषा दिया था इसलिए तो स्वप्नांतरवर्ती जो स्वप्न है वो अस्पष्ट है और स्वप्नांतरवर्ती जागृत इसमें भी स्वप्रदृष्टान बनेगा यानी वहां विशेषता क्या कारण है? स्वप्रांतर स्वप्न इंद्र निरपेक्षता केवल मन से जागृत केवल मन नहीं है इंद्रिय अंतर को लेकर के आपने स्वप्न में जैसा एक को अस्पष्ट एक को व्यवहार किया है वैसे जागृत में भी समझ लेना इसे ये सब विषयों की अपनी महिमा नहीं है घटपट्टादि की अपनी महिमा नहीं है ये एक काल हो जाओ, एक काल हो जाए ये स्पष्ट है वो अस्पष्ट है एक घटाधि की अपनी स्वरूपगत विशेषता के कारण से नहीं है कि आपके वजह से आपकी कल्पना आपने जैसे माना वैसे है आप देख रहे काम सर्वम क्षणिक्षण काम है ये एक बार मैंने बताया था ना क्लास में ब्रह्मचारी थे सत्य प्रकाश हम लोगों के समय उन्हें नया क्लास लिया बता देखो हमारे पास नया अपने में गिलास ले जाते ग्लास ये भी नहीं थे आजकल तो सब थाली पड़ा रहता था गिलास पड़ा रहता सब पड़ा रहा वो उठा लो बैठो लोग समय ये भी नहीं थे ले जाना पड़ता था तो हमारे पास पुराना गिलास जहाँ बेच के हमको दिखा के बोल रहा था तो हमने जा रे आप क्या जानते हैं आपका तो भी पुराना है गिलास कैसे यहाँ पिछड़ का हाथ हमारी सामने किया यूँ भाषा पकड़ा यूँ घुमाया फिर लिया फिर देखो नया हो, देख ऐसा हो हो गया, गया? अरे आप कितने देते? कितने बजे बजे ना, तीन ना तीन बाग का नया फिर घुमा दूंगा दो मिनट बाद फिर नया हो जाएगा तो चुप हो गया ने ये तो कल्पना की बात अपनी अपनी चमकने से नया नहीं होता कोई आपकी कल्पना से नया है पुराना है यही चीज़ एक ना इसकी कंपनी ने क्या लिखा है देखो तो मैनुफैक्चरिंग डेट दिखा रहा था ना उसमें कौन सी तारीख को बना था नया कहा उतने दिन पुरानी है तो तब बनी है कंपनी में अब आज तुम दुकान में खरीद के लाए हो तो आज तुम्हारे नया हो गया क्योंकि आज तुम खरीद हो इन वास्तव सब अपनी अपनी कल्पना है न कोई नहीं है न कोई पुरानी है, ना कोई है, ना कोई है, ना कोई स्पष्ट अस्पष्ट है न एक काला है सब मिथ्या है केवल कल्पित प्राप्त एक ही हेतु पर जोड़ दे रहे हैं अभी कल्पित सब अपनी कल्पना है और स्वप्ने पितता दर्शनाकार ने, पित ने कहा फिर कैसा विशेषता आ गया इंद्रिया इंद्रिया अतः कल्पिता एवं जागृत भाव अपी स्वप्रभाव विषय निष्कर्ष निकल गया कि जागर भाव पदार्थ कैसे हैं कल्पिता एवं स्वप्रभावत स्वप्र के भाव पदार्थ में समान यह कल्पित ही हैं अत जैसे स्वप्रमित है जागृत भाव भी मितया है जाग्रत भावा मित् कल्पित्वात्प्रभावत यह अनुमान कर दिया अच्छा अरे कौन कल्पना करता है भवो तो सर्व से कल्पित ठीक ये सारे भाव पदार्थ कल्पित है मान लेता हूं साव कल्पना के द्वारे न किसके द्वारा किया गया मैंने किया अरे आप जो करने वाले हो आप कल्पित है या नहीं ये पूछेगा कल्पित आपकी कल्पना कौन किया? वो कल्पित है कहीं ना कहीं तो जल विश्राम करनी पड़ेगी आपको वो कहां से टपका? वो टपका? कैसे सत्य हो जाएगा पूछा इसे पहले हम समि में चले जाएंगे झंझटी के चक्कर में न पड़ो समी जो हिरण्य गर्म ना प्रथम वही उसे ने सवार कल्पना है वो, वो जीव और उसका जो उस कल्पना का अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है कल्पित नहीं नहीं है है वो सत्य कल्पक भी नहीं। जिसको जगत दिख रहा है और उस जीव के, जीव के सारा संसार कल्पना करके हम कह कर रहे हैं समझाने के लिए सकल कल्पना दिख रही है उसे कोई कल्पक मान करके चेतन है उसका अनुभव करोगे तो न कल्पक है न कल्पयते ततो भावान कलित है आध्यात्मिक स्मृति शुद्ध आत्मा में सबसे पहले वह प्रभु ने क्या किया परमात्मा शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निष्कृष जो ब्रम था उसने एक माया नाम की शक्ति को लेकर के अपने में कर्तृत्व विशिष्ट जीव की कल्पना कर लेता है जिसका नाम ईश्वर है तथो भावान पृथक तत्पश्चात व ईश्वर क्या करेगा भिन्न भिन्न प्रकार के बाह्य और आध्यतिक पदार्थों को की कल्पना कर देता है तथो पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिकांश जीव भावान कल्पयतः वो ऐसा क्यों करता है भाई वह जीव भी कहते हैं जैसा पूर्व उसके भी ऐसा मानना पड़ता है ना संसार को यथा धाता पूर्व अकल्प वो जो धाता है वो पूर्व कल्प में था कोई विशिष्ट जीव बन गए था कर्म कांड था पूरा वेद वगैरह खोब पढ़ा लेगा उपासना भी ले, खोब किया हुआ है और आज इसी ईश्वर पद अधिकारी बन इस कल्प में ईश्वर बन गया है और उसकी जैसी विद्या यथा विद्या जैसा उसने विद्या पाया है कर्म उपासना ज्ञान वगैरह वगैरह वगैरह वह उनमें से इस ब्रह्मांड योगी जितनी बातों की जरूरत है उतनी स्मृति उसके अंदर आ जाता। और उसके अनुसार बना लेता है पूरी भी नहीं आएगी जितना पढ़ा लिखा है पूरा का पूरा नहीं आएगा यहाँ स्मृति में जिस प्रकार के जीव इस ब्रह्मांड में पैदा होने हैं उनके लिए जिस प्रकार की आवश्यकता है वेद वगैरह उतनी अंश की यथा विद्या तथा स्मृति जीव जैसा विचार वाला होता है वैसी उसकी स्मृति भी होती है जैसे विचार वाला है वैसी स्मृति आप भी देखना आप जैसे चिंतन मनन करोगे जैसे संस्कार बिठाओगे वैसे तो स्मृति भी आएगी ना आज दिन रात गालियां दे रहा है गालियां बोल रहा है गालियां सुन रहा है उसकी स्मृति भी क्या आएगी जब भी वो कुछ याद करना चाहेगा तो वही आएगा और क्या आएगा गाली आएंगे और आप दिन रात गीता है ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभ्यास तो है, तो है है? कर रहे हो जिसका विचार निरंतर चलते रहता है उसी का मजबूत संस्कार होते जाता है तभी जिसकी संस्कार नहीं होते क्या करते फिर एक कागज पे लिख लेंगे घूमते फिरते इधर उधर काम करते रहेंगे उसकी मजबूत संस्कार बने उसका विचार चला चलते चलते चलते चलते अंदर ठप्पा पड़ गया उसको बिल्कुल प्रिंट बैठ गया अब जब उसको स्मृति करना चाहो तो स्मृति आ जाएगी। इसलिए कहते हैं यहां पर भी ऐसा ही है यथा विचार यथा विद्या जैसा उसके शास्त्र ज्ञान आदि है उसी के अनुसार उसकी स्मृति भी होती है आत्मा ही सर्व मायावश ने कल्पयन आदो विशिष्ट रूप जीवन कल्पियती आंधिरी आत्मा क्या करता है सर्व मायावशे न कल्पय माया का वश से सब कुछ कल्पना करते हुए सबसे पहले वो क्या करेगा विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयति विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयति शुद्ध रूपेण परमार्थत्व विशिष्ट रूपेण ईश्वर शुद्ध रूपेण क्या है वो पारमार्थिक स्वरूप है उसका शुद्ध रूप और रूप आगे मायाव चेतन हो जिसके माध्यम से सारी कल्पना करना चाह रहा है वो ईश्वर है। वह पहला जीव को उत्पन्न करता है, है। देखो श्रुद्धि भी कहती है स्वयं जीव भाव माप स्वयं जीव भाव को प्राप्त करके समझो जैसे सूर्य क्या करता है जल खींचता है अपने ऊपर ऊपर की ओर बादल बना लेता है और बादल में उसका प्रतिमा पड़ जाता है कि नहीं पड़ता बादलों में भी सूर्य का प्रतिम्ब पड़ता है और यहाँ पड़ रहा के कारण ईश्वर में ज्यादा व्यापकता है ज्यादा सामर्थ्य है और उसी का क्षुद्र हिस्सा यहाँ है अविद्री उपाधि के कारण से इसका सामर्थ्य सब अल्प हो जाता है छोटे छोटे जीव हो जाते हैं इसलिए वहाँ दिया ना दृष्टान्त और मेघ पर पड़ा प्रतिबिंब है ना? न घट गट के अंदर घटा घटातर आकाशस्त जला जल में प्रतिम्बित चैतन्य चार लिया, एक तो उपाध्यों से अवच्छ लेना और उसे पढ़ाओ प्रतिबिंबों को लेना दो वहां भी उपाध्य माया उपाध्याद्यावच्छिन्न और उसे पढ़ावा जो प्रतिबिंब ईश्वर और जी पंचदशी में प्रक्रिया समझाया गया तदवार पुनर्नाना विधान और उस ईश्वर के द्वारा क्या करेगा वो नाना प्रकार के भाव निर्माण कर लेता है, इसका है। ज्ञान, स्मृति भावेशु ज्ञान और स्मृति मन उपासना मन विद्या और उसकी जो स्मृति उनकी विलक्षणता के कारण उत्पन्न हुए भाव में भी वैषम्यता बनी रहती है यह इसका रहस्य यथाविद्य तथा स्मृति के पीछे भाषण भाई आध्यात्मिका नाम भावान इतरेतर निमित निमित्त कल्पनाया कि मूलम भाई और आध्यात्मिक भावों में इतरे निमित निमित्त भाव आपने कहा ऐसी कल्पना करने में क्या मूल कारण है क्यों ऐसे हो गया कल्पना जीवन हेतु फलात्मक जीवन हे कल्पये थे ना तो जीव की व्याख्या कर रहे हैं हेतु फलात्मक कर्तृत्व अध्यास अधिष्ठानी सन हेतु भोक्तृत्व का अध्यास को लेकर के हेतु कहा जाता है उसको भोक्तृत्व का अध्यास को लेकर के उसको फल शब्द से भी कर दिया हेतु फलात्मक जीव होता है कर्तृत्व अध्यास होने पर आपको हेतु कहा जाता है और भोक्तृत्व प्रतिष्ठान होकर होने से आपको ही फल कहा जाता है मैंने आत्मा ही हेतु है आत्मा ही फल है अहंगरो स्पष्ट कर रहा है देखो हेतु की व्याख्या अहंगरो और फल की व्याख्या मनोस को दुखे इतम लक्षण में ही स्पष्ट कर दिया अहंगरोमी हेतु रूपा कर्तृत्व को लेकर के मनोष को भोक्तृत्व को लेकर के इसी को लेकर हेतु फल आत्मा की जीव है और कुछ नहीं जी यही तो रहता है सब कुछ मैंने किया बेईमानी बड़ा आश्चर्य अच्छा सब मैंने की और खराब भगवान जी ने कौन किया जो सारी कल्पना तुम खुद ही करके स्वीकार कर दे बोला झूठ ही मैंने ही किया बेईमानी मैंने, मैंने किया, किया बोल अच्छा सब मैंने किया नहीं स्वीकार करे लोग तो जेल में डाल देंगे ना व्यवहार में तो ऐसा है वो स्वीकार नहीं करेगी अहम करो मैं समुखे मम सुख दुख शुद्धा आत्मनी वास्तव में लेकिन हो काराई अनेवम लक्षण एवं शुद्धे आत्मनी इन्हें कल्पना भी कहां हुई जीव की कल्पना शुद्धात्मा वो शुद्धात्मा कैसा है लक्षण जैसे कर्तव्य समझा रहे कल्पेदे पूर्व रज्जो में जैसा सर्प कल्पना हुई है उसी प्रकार से सबसे पहले जीव की कल्पना उस आत्म आत्मा में जिसे शुद्र जीव में लेना ईश्वर को लेना पड़ता है है ना कि अभी फिर ये बना लेगा विभिन्न प्रकार का शरीर और सर्वो में एक, -एक बुद्धि बना लेगा, और उन सब बुद्धियों में प्रवेश कर जाएगा तो अनंत जीव हो जाएगा ही अनंत मृष्टि हो जाएगा कल्पित पुरुष श्लोक का टुकड़ा है वो यहाँ सर्पम में कॉम जिस प्रकार से रज्जु में सर्व की कल्पना हुई है उसी प्रकार से विशुद्ध आपता में जीव की कल्पना हुई है पहले ततः उसके बाद क्या हुआ तादर्त्यन क्रियाकार फलभेदेन प्राणादी नाना भाव बाह्यात्मिकाश्च कल्पयते कल्पयतः तो अध्याय कर लेंगे